शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता श्रद्धावान बनो आत्मा को जान लो प्राचीन धर्मों के अनुसार वह व्यक्ति नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता और नया धर्म कहता है कि जिसमें आत्म विश्वास नहीं वही नास्तिक है पर यह विश्वास केवल इस छुद्र मैं को लेकर नहीं है क्योंकि वेदांत एकत्ववाद की भी शिक्षा देता है इस विश्वास का अर्थ है सबके प्रति विश्वास क्योंकि तुम सभी एक हो अपने प्रति प्रेम का अर्थ सब प्राणियों से प्रेम सभी पशु पक्षियों से प्रेम सब वस्तुओं से प्रेम क्योंकि तुम सब एक हो यही महान विश्वास जगत को अधिक अच्छा बना सकेगा आत्मविश्वास का आदर से ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि इस आत्मविश्वास का और भी विस्तृत रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणित हो जाता तो जगत में जितने दुख तथा बुराइयां हैं उनका अधिकांश चला जाता मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई महान प्रेरणा सर्वाधिक सशक्त रही है तो वह यही आत्मविश्वास ही है वे इस ज्ञान के साथ पैदा हुए थे कि वे महान बनेंगे और वे महान बने भी हमें इस समय केवल आत्मा की के ही आवश्यकता है उसके अपूर्व तत्व उसकी अनंत शक्ति अनंत बल अनंत शुद्धता और अनंत पूर्णता के तत्व को जानने की यदि मेरी कोई संतान होती तो मैं उसे जन्म के समय से ही सुनाता तमसी निरंजनन तुमने अवश्य ही पुराण में रानी मदालसा का कि वह सुंदर कहानी पढ़ी होगी संतान होते ही वे उसे अपने हाथ से पालने पर रखकर झुलाते हुए उसके लिए गाती तू है मेरे लाल निरंजन अति पावन निष्पाप तू है सर्व शक्ति का आकार तेरा अमित प्रताप इस कथा में सत्य छिपा हुआ है अपने को महान समझो और तुम सचमुच महान हो जाओगे सारे दोषपूर्ण कार्यों की मूल प्रेरक दुर्बलता ही है दुर्बलता के कारण ही व्यक्ति सभी स्वार्थों में प्रवृत्त होता है दुर्बलता के कारण ही व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है दुर्बलता के कारण ही व्यक्ति अपना सच्चा स्वरूप अभिव्यक्त नहीं कर सकता सब लोग जाने कि वे क्या है दिन रात वे अपने स्वरूप सोहम मैं वही हूँ का जब करें माता के स्तन पान के साथ सोहम की ओजमयी वाली का पान करें स्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित आदि का पहले श्रवण करे तत्पश्चात वे उनका उसका चिंतन करें और उसी चिंतन उसी मनन से ऐसे कार्य होंगे जिन्हें संसार ने अब तक देखा ही नहीं है त्याग और सेवा ही राष्ट्रीय आदर्श है विभिन्न मत मतांतरों के भिन्न भिन्न सुरों से भारत गगन गूंज रहा है यह सच है कि इन सुरों में कुछ ताल में है और कुछ बेताल परंतु यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इन सब में एक सुर मानो भैरव राग के सप्तम स्वर में उठकर बाकी सुरों को कर्णगोचर नहीं होने दे रहा है और वह प्रधान सुर है त्याग बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया था भारत ने सुना और फिर भी छह शताब्दियों में वह अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया भेद यहाँ है भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा आप उसकी इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा महापुरुषों की पूजा लोगों के समक्ष यथार्थ तत्व रख देने होंगे तभी तुम्हारे धर्म और देश का भला होगा पहले तो महापुरुषों की पूजा चलानी होगी जो लोग उन सनातन तत्वों की अनुभूति कर गए हैं उन्हें लोगों के सामने आदर्श या इष्ट के रूप में खड़ा करना होगा जैसे भारत में श्री रामचंद्र श्री कृष्ण महावीर हनुमान और श्री रामकृष्ण देश में श्री रामचंद्र और महावीर की पूजा चला दो वृंदावन लीला आदि सभी रहने दो जीता का सिंहनाद करने वाले श्री कृष्ण की पूजा चलाओ शक्ति की पूजा चलाओ इस समय चाहिए महान त्याग महान निष्ठा महान धैर्य और स्वार्थ गंध रहित बुद्धि की सहायता से महान उद्यम के साथ सभी बातें ठीक जानने के लिए कमर कस लग जाना आदर्श महावीर हनुमान महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श बनाना पड़ेगा देखो नवे राम की की आज्ञा से समुद्र कर चले गए, जीवन की उन्हें परवाह परवाह न कहा, कहा? महाजितेंद्री महाबुद्धिमान दास्य भाव के उन महान आदर्श से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा वैसा होने पर बाकी भावों का विकास स्वयं ही हो जाएगा दुविधा छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन और ब्रह्मचर्य की रक्षा यही है सफलता का रहस्य नान्य पंथा विद्यते अनायक अवलंबन करने योग्य अन्य कोई पस नहीं हनुमान जी के समान एक ओर सेवा भाव और दूसरी ओर त्रैलोक्य को भीत कर देने वाला सिंह जैसा विक्रम राम के हित के लिए उन्होंने जीवन तक विसर्जन कर देने में कभी जरा भी संकोच नहीं किया राम की सेवा के सिवा अन्य सभी विषयों के प्रति उपेक्षा यहाँ तक कि ब्रह्मत्व शिवत्व प्राप्ति के प्रति उपेक्षा केवल रघुनाथ के उपदेश का पालन ही जीवन का एकमात्र व्रत वैसे ही एकनिष्ठ होना चाहिए मन में कभी दुर्बलता न आने देना महावीर का स्मरण किया करो महामाया का स्मरण किया करो देखोगे सब दुर्बलता सारी का तत्काल चली जाएगी इस समय वृंदावन के वंशीधारी कृष्ण का ध्यान करने से काम नहीं बनेगा जीवन का उद्धार नहीं होगा खोल मृदंग करताल बजाकर, उछल कूद मचाते हुए पूरा देश रसातल में जा रहा है कामगंधहीन उच्च साधना का अनुकरण करने जाकर देश घोर तमोगुण से भर गया है ध्वधुभि नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते दुर् भेरी क्या भारत में नहीं मिलती वही सब गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुनाओ बचपन से जनाने बाजे सुन सुनकर कीर्तन सुन सुनकर -सुन देश स्त्रियों का देश बन गया है अब जरूरत है गीता का सिंहनाद करने वाले श्री कृष्ण की धनुर्धारी श्री राम की महावीर हनुमान की मां काली की पूजा की डमरू शिंगा बजाना होगा नगाड़े में ब्रह्मरुद्रताल का धुंदुभिनाद उठाना होगा महावीर महावीर की ध्वनि तथा हर हर बम बम शब्द से दिग्दिगान्त कपा देना होगा जिन गीतवाद्यों से मनुष्य के हृदय के कोमल भावों की उद्दीपना होती है उन्हें थोड़े दिनों के लिए बंद रखना होगा ख़याल टप्पा बंद करके लोगों से ध्रुवद गायन का अभ्यास कराना होगा तभी लोग महाउद्यम के साथ कर्म में लगेंगे और शक्तिशाली बनेंगे मैंने भली भांति विचार करके देखा है कि वर्तमान में जो लोग धर्म के रट लगा रहे हैं उनमें से बहुत से लोग पाश्वी दुर्बलता से परिपूर्ण हैं विकृत मस्तिष्क या उन्मादग्रस्त हैं बिना रजोगुण के तेरा अब न इहलोक है और न परलोक घोर तमोगुण से देश भर गया है इसका फल भी वैसा हो रहा है इहलोक में दासत्व और परलोक में नरक इतिहास बताता है कि हमारे पूर्वजों ने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की और हम वहां उपनिवेश भी स्थापित किए तिब्बत चीन सुमात्रा जापान तक धर्म प्रचारक भेजे बिना रजोगुण का आश्रय लिए उन्नति का कोई भी उपाय नहीं वैदिक छंदों की आवृत्ति से देश में प्राण संचार कर देना होगा सभी विषयों में वीरता की कठोर महाप्राणता लानी होगी ऐसे आदर्श का अनुसरण करने पर ही इस युग में लोगों काम और देश का कल्याण होगा